CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम गारो मेघालय राज्य की एक प्रमुख जनजाति है गारो गारो लोग स्वभाव से ही शांतिप्रिय परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा गारो समाज इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद करता है गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोगों के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में इधर-उधर भटकते रहते थे जहां खाने-पीने का साधन मिल जाता वहां रुक जाते जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते यह खानाबदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा कुछ सही-सही नहीं कहा जा सकता भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोगों को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुखपा बुंगीपा का जन्म हुआ था इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया उन्होंने बताया कि वे उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे सभी लोगों ने उनकी बात मान ली कहा जाता है कि जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज सुनकर भागने लगते थे वे भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्वानुमान कर लेते और अपने साथियों को मुसीबतों से बचा लेते इस तरह सारे गारों एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े वे अपनी संपत्ति घोड़े जानवर आदि अपने साथ लेकर चल रहे थे कभी-कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं-कहीं वर्षों ठहर जाते वर्षों तक इस प्रकार यात्रा होती रही वे हिमाले की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोच साहित किया। वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचे कहा जाता है कि उनका पहला पड़ाव कुछ बिहार के वनों में हुआ कुछ बिहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था उसने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया गारो लोग प्रारंभ से ही शांतिप्रिय रहे हैं उन्होंने लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाया असम का राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गया इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है आज कुछ विहार इलाका पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कुछ विहार क्षेत्र में बस गए थे आज भी कुछ विहार क्षेत्र में तथा आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी यह घाटी बहुत ही सुंदर थी यहां पहाड़ी झरने जंगली फूल फल जड़ी-बूटियां और पशु-पक्षी वातावरण को और अधिक आकर्षक बना रहे थे जमीन भी बहुत उपजाऊ थी इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया आज यह क्षेत्र गारो समाज का मूल निवास स्थान बन गया है गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करना ही अपना मनोरंजन मानते हैं जंगलों में घूमना फल फूलों अन्न कंद मूल आदि की खोज करना खेती के लिए उपजाऊ भूमि की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही पसंद रहे हैं। आज भी गारो लोगों ने अपने पारंपरिक होनर को कायम रखा हुआ है। गारो समाज और गारो संस्कृती भारत का गौरफ है। गारो अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की हिंदी की पाठे पुस्तक दुर्वा के एक पाठ पर आधारित यह कार्यक्रम कलाकार सुचित्रा गुप्ता ध्वनिंकन बटी लैंगलिंग रो सर्वोज महापात्रा और शानू मुखसी विशेष परामर्श अजीत होरो निर्माण निर्देशन तथा ध्वनि संपादन विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी नई दिल्ली